भले ही विक्रांत को अब तक सेंट्रल सीआईडी द्वारा गाजियाबाद के मर्डर केस पर काम करने की परमिशन मिल चुकी थी लेकिन अभी विक्रांत कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहता था अभी अभी वो न्यूजीलैंड से लौटा था और न्यूजीलैंड जाने से पहले भी वो लगातार काम ही कर रहा था ऐसे में अभी वो खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहता था ताकि आगे फ्रेश माइंड से और फुल एनर्जी से वो गाजियाबाद वाले मर्डर केस पर काम कर सके क्योंकि विक्रांत यह बात अच्छे से समझ चुका था कि यह मर्डर केस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और इसे सॉल्व करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी बात यह भी थी कि भले ही हेडलेस फीमेल मर्डर केस विक्रांत के न्यूजीलैंड जाने से पहले ही सॉल्व हो चुका था लेकिन फिर भी अभी उस केस को ऑफिशियली क्लोज करने में थोड़ा टाइम बचा था अभी तो केस का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार चार्जशीट दायर की जा चुकी थी और अभी तक हर्ष अनुष्का और हर्षित इस केस को क्लोज करने में ही लगे हुए थे। ऐसे में विक्रांत उनके फ्री होने का भी वेट कर रहा था ताकि उनको साथ लेकर केस पर काम शुरू किया जा सके विक्रांत को इस केस पर काम करने के लिए उनकी मदद की बहुत जरूरत थी ऐसे में विक्रांत उनके फ्री होने का इंतजार करने लगा अनुष्का ने विक्रांत को बताया की वो लोग बहुत जल्द ही केस को क्लोज करके विक्रांत को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे में अभी विक्रांत कुछ दिन के लिए फ्री था और वो इस फ्री टाइम को काटने के लिए वापस अपने घर मुंबई पहुंच चुका था यहां पहुंचने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि यहां की सिचुएशन अब काफी बदल चुकी है हेडलेस फीमेल वाले मर्डर केस के सॉल्व होने के बाद अब विक्रांत कोई मामूली पुलिस वाला नहीं रह गया था चुकी केस केसल्व होने की के खबर न्यूज से लेकर टीवी तक में छाई हुई थी ऐसे में विक्रांत जहां जाता था लोग उसे बड़े सम्मान की नजरों से देख रहे थे विक्रांत को अब किसी सेलिब्रिटी की तरह टीट किया जा रहा था जब डीएन नगर पुलिस ब्रांच में अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए पहुंचा तो वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स तो उसे यूं घेर कर खड़े हो गए जैसे मानो कोई फिल्म स्टार उनके यहाँ आया हो छोटे से लेकर बड़े तक सभी ऑफिसर्स विक्रांत से मिलने और उससे बात करने के लिए काफी उत्सुक हो रहे थे विक्रांत के स्वागत के लिए वहां पर काफी इंतजाम भी किया गया था के ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने को सम्मानित करने के लिए हुए थे। पुलिस समेत, डिप्टी कमिश्नर एस पी एस एस पी समेत लगभग सभी हाई लेवल के ऑफिसर्स इस प्रोग्राम में मौजूद थे सब ने बारी बारी से विक्रांत के बारे में बोलते हुए उसकी तारीफ की और फिर उसे बुके और गिफ्ट आदि देकर सम्मानित भी किया प्रोग्राम के बाद रात में भी विक्रांत के लिए एक स्पेशल पार्टी, का किया गया था। इस पार्टी में पुलिस डिपार्टमेंट के सभी बड़े को किया गया था। इस पार्टी को खास तौर पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर द्वारा विक्रांत के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई पुलिस में विक्रांत पहला ऐसा ऑफिसर था जो के न सिर्फ सेंट्रल सी की टीम में शामिल हुआ था बल्कि उसने स्पेशल टीम के टीम लीडर के तौर पर तीन बड़े बड़े केसेस बहुत कम समय में सॉल्व कर दिखाए थे पहला तो वो मेडिको और फार्मा वाला केस उसके बाद तमिल स्टार वाला केस और फिर ये हेडलेस फीमेल मर्डर केस एक प्रकार से मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स के तौर पर विक्रांत ने पूरे डिपार्टमेंट का मान बढ़ाया था इसी वजह से उसे चारों तरफ से काफी तारीफ मिल रही थी उसमें विक्रांत को अपने सभी पुराने दोस्त मिले डॉक्टर संजय कोहली अमृत अभिजात एस एस समेत लगभग सभी पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलकर विक्रांत ने खूब एंजॉय किया मजे की बात यह थी कि पहले जो पुलिस ऑफिसर्स विक्रांत के सीनियर थे वो अब या तो उसके जूनियर बन चुके थे या फिर विक्रांत भी उनके लेवल पर आ चुका था अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत कुछ ही ऐसे ऑफिसर थे जो के विकांत से सीनियर थे स्पेशल टीम का लीडर बनने के बाद से विक्रांत का पद काफी बड़ा हो चुका था बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी विक्रांत ने अपने पुराने दोस्तों और सीनियर ऑफिसर्स के साथ व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाया था वो पहले जिसको सर कहता था उसे अब भी सर ही कहता है अब विक्रांत उनके साथ काफी खुल चुका था सो पार्टी में उन लोगों ने साथ में बैठकर खूब ड्रिंक किया और खूब इंजॉय किया इस दौरान विक्रांत ने उन लोगों के साथ मिलकर नई पुरानी बातें भी की पार्टी में एक बहुत कमाल की बात विक्रांत को पता चली दरअसल पार्टी में मुंबई पुलिस की तरफ से शहर के मेयर को भी इनवाइट किया गया था मेयर साहब बामुश्किल से के लिए ही इस पार्टी में आए थे विक्रांत से उनकी दो चार मिनट बात भी हुई थी इस दौरान मेयर साहब ने विक्रांत से न्यूजीलैंड ट्रिप का जिक्र भी कर दिया उनके मुंह से न्यूजीलैंड का नाम सुनकर विक्रांत शॉकड रह गया विक्रांत को समझ में नहीं आया की आखिर उन्हें न्यूजीलैंड के बारे में कैसे पता चला लेकिन फिर उसे लगा की हो सकता है की किसी ऑफिसर ने उन्हें इस बारे में बताया हो बाद में एसएसपी रोनित ने विक्रांत को बताया किस तो कि पर काम कर रहा था पुलिस की तरफ से काफी मदद मिली थी उस टाइम विक्रांत को लगा था की नैना उसकी मदद कर रही है लेकिन अब उसे समझ में आया कि उस वक्त नैना नहीं बल्कि स्वाति ने अपने फादर से कहकर विक्रांत की हेल्प की थी क्योंकि उस केस के दौरान ही पहली बार विक्रांत स्वाति से मिला था विक्रांत मनी मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि न्यूजीलैंड में मैंने स्वाति के साथ कुछ इधर उधर नहीं किया वरना उसका बाप तो मुझे जीने ही नहीं देता डीएन नगर पुलिस ब्रांच पर लगभग एक साल काम किया था इस एक साल में उसने ना जाने कितने दोस्त बनाए थे कुछ तो ऐसे भी थे जो पहले विक्रांत के दुश्मन बने लेकिन बाद में उसके से कितनी बदल वो हुआ करता था और उसे मौत देने के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और कहा आज वो मुंबई पुलिस के ऑफिसर के साथ बैठ कर पार्टी कर रहा है कहा एक समय ऐसा था जब पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और कहा अब पुलिस वाले उसे मिलकर सम्मानित कर रहे हैं सब कुछ अदृश्य शक्ति की ताकत और उसके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का नतीजा है विक्रांत विक्रांत ने ने मन ही मन ही अदृश्य शक्ति को धन्यवाद कहा उस दिन जमकर पार्टी की और फिर काफी लेट नाइट अपने घर पहुंचा अगले कुछ दिन तक वो अपने कई पुराने दोस्तों ऐसी मिलता जुलता रहा इसके साथ ही उसने अपना पेंडिंग काम भी निपटाया पहले तो उसने अपनी दोनों गाड़ियों को रिपेयर करवाया इसके साथ ही उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया बड़े ताज्जुब की बात की थी विक्रांत ने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बनवाया था जबकि वो इंडिया से लेकर न्यूजीलैंड तक की सड़कों पर गाड़ी उड़ा चुका था खैर अब बहुत जल्दी ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा और फिर विक्रांत लाइसेंस के साथ गाड़ी उड़ाता नजर आयेगा उधर इसी बीच विक्रांत को सेंट्रल सीआईडी की तरफ से मेल मिला कि उसे मेडिकोर फार्मा वाला केस सॉल्व करने के लिए दो लाख पचास हजार रूपए का इनाम दिया जा रहा है ये इनाम विक्रांत के लिए अकेले का नहीं था बल्कि इसे स्पेशल टीम में काम करने वाले सभी मेंबर को दिया जाना था लेकिन चूंकि विक्रांत ही स्पेशल टीम का लीडर था ऐसे में पहले ये पैसे उसी के पास आएंगे अब नियम के अनुसार विक्रांत को यह पैसे अपने टीम में उनके काम के अनुसार देने थे कुल मिलाकर किसे कितना पैसा देना है ये पूरी तरह से विक्रांत के हाथ में ही था विक्रांत अगर चाहता तो ये सारे के सारे पैसे दबा कर रख लेता कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था स्पेशल टीम के टीम लीडर के पास इतनी पावर होती है इसीलिए ज्यादातर ऑफिसर्स सेंट्रल सीआईडी से के स्पेशल टीम का टीम लीडर बनने की कोशिश करते है ताकि वो बेहिसाब कमाई कर सके विक्रांत की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी उसने खुद के पास मात्र सत्तर हजार रखे बाकी के एक लाख अस्सी हजार को उसने अनुष्का हर्ष और हर्षित के बीच बराबर बांट दिया इस तरह से उन तीनों के हाथ में साठ साठ हजार तीनों इस इनाम की राशि से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि अभी तो सिर्फ मेडिकल फार्मा वाले केस का रिवार्ड उन्हें मिला है अभी तमिल स्टार और हेडलेस फीमेल मर्डर केस का रिवार्ड आना तो बाकी ही था और ये बात वो भी अच्छे ऐसी समझ रहे थे कि तमिल स्टार और फार्मा वाले केस केस की तुलना में बहुत बड़ा बड़ा है। है। है है। वो नेशनल लेवल का केस है। जाहिर है कि उसमें मिलने वाला वाला भी काफी बड़ा होने वाला है। ऐसे में अभी वो 60,000 के इनाम से भी बहुत खुश थे कुछ ही दिन में उन लोगों ने हेडलेस फीमेल वाले केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया इसके बाद विक्रांत ने तुरंत ही उन तीनों को लखनऊ से वापस मुंबई बुला लिया जब अनुष्का हर्षित और हर्ष विक्रांत से मिलने मुंबई पहुंचे तो वो दंग रह गए विक्रांत ने उनके लिए जबरदस्त पार्टी का इंतजाम कर रखा था शुरू के दो दिन तक तो विक्रांत ने उनसे केस की कोई बात ही नहीं की बस दिन रात घूमना टहलना और पार्टी का ही दौर चलता रहा यह बात अनुष्का और हर्षित को अच्छे से समझ में आ रही थी कि विक्रांत सर जितना मजा दिला रहे हैं आगे चलकर उन्हें उससे कई गुना ज्यादा काम भी करना पड़ेगा सही मायने में तो उन्हें आगे आने वाले केस के बारे में सोच सोच कर घबराहट भी हो रही थी